गीता तत्व चिंतन पदम गच्छन तनामयम सुख का संस्कार भी दुख रूप इसी प्रकार सुख का संस्कार भी दुख रूप होता है एक सुख हमने भोगा और वह परिणाम में और भी अधिक सुख की लालसा हमने पैदा कर देता है इंद्रियों को सुख भोग की आदत पड़ जाती है और वे अधिकाधिक सुख की चाह करती है और जब इच्छानुकूल सुख नहीं मिलता तो दुख पैदा होता है यजाति का दृष्टांत स्मरणीय है सुख का संस्कार कभी तृप्त न होने वाली तृष्णा को जन्म देता है आज का पश्चिमी समाज इसका उदाहरण है मनुष्य की पार्श्विक वृत्ति उसे कहाँ तक नीचे ले जा सकती है इसकी कोई सीमा नहीं और यह सब तो सुख पाने के नाम पर होता है पहले शराब के एक पेग में सुख दिखाई देता है फिर वही सुख पाने के लिए पेग की संख्या बढ़ाती रहती है उससे भी तृप्ति नहीं ड्रग्ज नशीली दवाओं का सेवन किया जाता है विभिन्न प्रकार के यौन स्वैराचार किए जाते हैं जिससे सुख मिल सके और यह सब तो किसी किसी के द्वारा धर्म और आध्यात्म के नाम पर किया जाता है इससे रिप्रेशन दूर होता है या बढ़ता है मनोग्रंथियाँ सुलझती हैं या उलझती हैं यही सुख का संस्कार रूप दुख है तो सतत व्यक्ति में तृष्णा को भड़का मृग जल का सृष्टि किया करता है गुणवृत्तियों के परस्पर विरोध से दुख फिर अंत में है गुणवृत्तियाँ गुणवृत्ति विरोध गुणों के कार्य को गुणवृत्ति कहते हैं उनके कार्यों में परस्पर विरोध है जैसे सत्व गुण का कार्य यदि प्रकाश ज्ञान और सुख है तो तमो गुण का कार्य है अंधकार अज्ञान और दुख इस प्रकार इनके कार्यों में विरोध होने के कारण दुविधा बनी रहती है और सुख के भोग काल में भी शांति नहीं मिलती क्योंकि तीनों गुण सदैव एक साथ रहते हैं जब सुख का अनुभव होता है तब गुण की प्रधानता होती है पर उस समय रजोगुण और तमोगुण का अभाव नहीं हो जाता इसलिए उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते हैं फलतः वह सुख वास्तव में दुख रूप ही होता है जैसे ध्यान करते समय या सत्संग में रहते समय सत्वगुण की प्रधानता होती है अतः सात्विक सुख होता है परंतु वहाँ भी रजोगुण जब सांसारिक स्फूर्णा पैदा करता है अथवा तमोगुण तंद्रा ला देता है तो उस सुख में विघ्न उपस्थित होता है ऐसा ही अन्य कार्यों में भी समझ लेना चाहिए अनामय पद की प्राप्ति तो विवेकी पुरुष उपरयुक्त चारों कारणों से समस्त सुख को दुख रूप ही मानता है इसलिए कर्म से उत्पन्न फलों में वह आमय अर्थात रोग भय दुख आदि ही देखता है अत वह ऐसे पद की कामना करता है जिसमें किसी प्रकार का आमय न हो और जिसका कभी नाश न हो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा अनामय पद प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आत्मा के रूप में शाश्वत काल से विद्यमान है पर अज्ञान के कारण वह ढका हुआ है अज्ञान के कारण ही रस्सी ढक जाती है और सर्प दिखाई देता है फल स्वरूप आमे की उत्पत्ति होती है पर जब ज्ञान आता है तो सर्प उड़ जाता है और रस्सी अनावरित हो जाती है फल स्वरूप सर्प बोझ से उत्पन्न आमे भी तत्काल नष्ट हो जाता है अतएव बुद्धि योग के द्वारा कर्म से उत्पन्न फलों का त्याग करते हुए मनुष्य पुरुष को चाहिए कि वह अज्ञान से उत्पन्न इस जन्म रूप आवरण को काट ले और उस शाश्वत अनामय पद को प्राप्त कर ले